पूजन की विधि उस समय में आसन के उत्तर में सभी ओर से मूल मंत्र के द्वारा पुष्प अक्षत सिद्धांत चंदन तथा यथा लभ्य अर्थात जो भी प्राप्त हो सके जलों से सिद्धि के लिए अर्घ देना चाहिए अर्घ से कामनाओं का लाभ होता है और अर्घ देने से धन की प्राप्ति हुआ करती है अर्घ से पुत्र आयु सुख मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है वे अक्षण पुरुष को कवि संघ के द्वारा जल का अर्घ भास्कर के लिए नहीं देना चाहिए सीप के पात्र से भगवान विष्णु के लिए अर्घ निवेदित नहीं करें सुगंध से युक्त जल से ही जो परम शुभ हो आचमनीय समर्पित करें कपूर के वासित और कृष्ण गुरु से धोपित जिस प्रकार से सुगंधित हों वैसे ही प्रसंगों से और फैनों से रहित जल से तेजस धातु निर्मित पात्र के द्वारा और शंख के द्वारा भी निवेदित करें जो भी जल दिया जाता है वह सूक्ष्म और ফেনों की रहित होना चाहिए देवों के लिए जो आचमन करने को जल दिया जाता है वही आचमनियम कहा जाया करता है अथवा केवल जल ही दें और मिश्रित नहीं दें सुगंधित पदार्थों से उस जल को वाषित करें आचमनियम समर्पण करें साध वायु आयु और बल यश बुद्धि का प्राप्त किया करता है साधक अपने हृदय में उठे हुए मनोरथों की प्राप्ति किया करता है सुगंधित पदार्थों से उस जल को वासित करें आच मनियम का समर्पण करके साधक आयु यश बल और बुद्धि को प्राप्त होता है सभी देवों की तुष्टि के लिए मध परक दिया करता है दधि घृत जल मधु मिश्री इन पांचों से मिश्रित करके मधुपरक बनाया जाता है दही समान परिमाण में होना चाहिए इन सब से अधिक मधु मधुपरक में प्रयुक्त करें इस मधुपरक कांसे के पात्र के द्वारा स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र से ही समर्पित करें ज्योतिष टोम और अश्वमेध आदि में पूर्व में औरिष्ट में पूजन में यह मधुपरक प्रविष्ट होता है जो सभी देवों के समुदाय की, की तुष्टि के लिए हुआ करता है यह मधुपरक धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन कीर्तित किया गया है मधुपरक सांख के भोग्य तृष्टि पुष्टि का प्रदान करने वाला हुआ करता है पिष्टा तक कस्तूरी रोचन कुमकुम घोड -कुम, मधु पंच गव्य सर्व औषधियों का समुदाय सित्ता मिश्री नेड़े जन तैर निर्निग्ध स्नेह से तिल प्रांत में जलीय सभी पदार्थों को काव्य कोविदी के द्वारा स्नाननीय का स्नान जल कहा करता है इस स्नानिय जल को स्वर्ण और रत्नी का जल जो कपूर आदि सुगंधित पदार्थों से अदवाषित करें और उसको तेजस अर्थात उत्तम धातु पात्रों के द्वारा कांसे के पात्रों से अथवा शंखों के द्वारा निवेदित करना चाहिए आदित्य की प्रतिमाओं में मंडल और केसर से देना चाहिए भगवान शिवजी के लिंग में तथा भोग में पीठ में तथा देवता के तनु में देना चाहिए सद्यस्निग्ध में मुक्ता से निर्मित में ग्रत और सिंदूर से निर्मित में अथवा चंदन प्रतिष्ठित में प्रतिमा के तूने लेपन करना चाहिए स्वस्तिक में स्थापितो खंड अथवा दर्पण में शोपन कराना चाहिए इसी प्रकार से और विशेष रूप से महादेवी के लिए स्नाननीय को समर्पित करना चाहिए सूर्य विष्णु शिव के लिए जहां तहां पर पूजन में पूजक स्नाननीय के समर्पण करने से पूजक कल्प के अंत तक स्वर्ग के निवास का अधिकारी हो जाया करता है जिस समय में ही खाद्य और गंध और पुष्प प्रवृत्ति दिया करता है तथा सभी उपचार समर्पित किए जाते हैं इन्हें सबको अर्ग पात्र में अवदित जल में अमृतिकरण आदि करें तथा सुसंस्कृत करें फिर उसके द्वारा अवसिंचन करना चाहिए इसके उपरांत ही इष्ट देवों की दे सेवा में समर्पित करना चाहिए उस समर्पित को वह स्वयं ही ग्रहण किया करते हैं अर्घ पात्र को उस प्रकार के जलों के बिना जो निवेदन किया जाता है ऐसा जो समर्पण है जो अपने इष्ट देवों के लिए किया जाता है वह सभी समर्पण निष्पल ही हुआ करता है जो राग से प्रसाद अथवा लोभ से किया जाया करता है वह फल ही नहीं होता अर्घ पात्र में अमृत कृत होना चाहिए पात्र में से जल स्त्रुत होता है फिर उसको अमृत करना चाहिए अमृत कृत जल पात्र में शल्प अवशेष रहे तो उस समय में उसमें अन्य जल दे दें वह उससे ही अमृत हो जाया करता है यदि बहुत से पुष्प हों और यदि प्रचुर मालाएं हों तो अर्ग पात्र में इष्ट जल से सिंचन करके दी जाया करती है दूसरे जलों से अर्ग पात्र में स्थित से भिन्न हो जाऊं उत्सर्जन किया जाए तो सैकड़ों विधियों से भी समर्पित किए गए इष्ट देव को ग्रहण नहीं किया करते नवीन प्रतिपत्तियों के द्वारा संस्कृत अर्थात संस्कार किए हुए अर्ग पात्र में जो स्थित रहते हैं वहां पर तो सभी तीर्थ और सभी ओर से पीयूष स्वरूप स्थित रहा करते हैं इस कारण से उसमें स्थित रहने वाले जल से ही अभ्यक्षण करके ही उपचारों का उत्सर्जन करना चाहिए अर्ग पात्रों में योगिकों निधान न करके जो निवेदन करे वह निवेदन करना उचित नहीं होता है हे भैरव आपके सामने है आसन आदि का वर्णन करके बता दिया गया है अब वस्त्र आदि को बताऊंगा उसका आप विज्ञान श्रवण की बुद्धि के लिए करें देव पूजा के अन्य उपचार भगवान ने कहा कपास का अर्थात सूत निर्मित कंबल वलकल आदि छल से रचित और कौसज वस्त्र ही अविष्ट हुआ करता है उसको ही पूर्व में मंत्रों के द्वारा पूजन करके देवों के लिए उत्त्रयित करना चाहिए कीड़ों के द्वारा कटा तथा कुतरा हुआ मैला जीर्ण छिन्न और गाय से अरवा लंगित अर्थात अंग पर धारण किया हुआ और चूहों के द्वारा काटा हुआ सुई से विद्ध तथा ओषित गुप्त केश और विधोत एवं श्लेष्मा मूत्र आदि से दूषित देवताओं के लिए प्रदान में देव तथा पितृ कर्म में वर्जित कर देना चाहिए और अन्यत्र आवरण आदि में उसके विनाश के होने से रक्त वस्त्र कोशीय वस्त्र महादेव के लिए उत्सर्जन करना चाहिए परमात्मा शिव के लिए रक्तवर्ण का कम्बल समर्पित करें समस्त देवों के लिए देवियों के लिए विचित्र वस्त्र का विवेचन करना चाहिए कपास का सर्वतोभद्र सभी के लिए निवेदित करें बहुत ही लाल वस्त्र भगवान वासुदेव के लिए नहीं निवेदन करना चाहिए नील और रक्त जो भी वस्त्र हैं वह सभी जगह पर विशेष रूप से वर्जित कर देना चाहिए जो बुद्ध पुरुष प्रसाद से नील अथवा रक्त वस्त्र को भगवान विष्णु के लिए निवेदित करता है हे भैरव उसकी पूजा निष्पल ही हुआ करती है विचित्र वस्त्र मैं जो कोई नीले वर्ण बरन की विरंचित हुई तो ऐसे वस्त्र को महादेव जी के लिए निवेदित करना चाहिए अन्य किसी देवता को कभी भी निवेदित ना करें जिस रीति से दो पदों वाले में ब्राह्मण और देवों में इंद्र देव होते हैं उसी भाद भूषण वर्गों में उत्तम कहा जाया करता है वस्त्र से लज्जा झीण होती है और वस्त्र के द्वारा पाप हीन अर्थात नष्ट हो जाता है वस्त्र से सभी प्रकार की सिद्धि होती है अतः वस्त्र चारों वर्गों के फल का प्रदान करने वाला होता है हे नरप हे पुत्र आपके सामने यह वस्त्र सब प्रीति का देने वाला कह दिया गया है अब भूषणों के विषय में आप श्रवण करें भूषण बताए जाते हैं किरीट शिरो रत्न कुंडलला लाकीट तालपत्र हार क्रवे सक उर्मिला प्रालंभिका रत्नसूत्र उत्ंगु तक्ष मालिका पारसद्योत नखद्योत अंगुलिक छादक अंगद बाहुवलय पादांत हंसक भूपुर छुद्र घंटेका पुटपट्ट ये परम सुशोभन अलंकार कहे गए हैं ये कुल 40 होते हैं जो देवलोक में सौम्य के प्रदान करने वाले हैं अलंकारों के प्रदान करने से चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष वर्गों का प्रसादन होता है इसका पूजन करके ही इष्ट की सिद्धि के लिए समर्पण करना चाहिए बेचक्षण पुरुष को उसके देवत का उच्चारण करके ही पूजन करना चाहिए अथवा सिरोगत सोवर्णों को सर्वदा समर्पित करना चाहिए हे भैरव चूड़ा रत्न आदि भूषण ग्रव्य एक से आद लेकर हंस के अंत तक सब सुवर्ण से निर्मित हों अथवा रजत चांदी से रचित होने पर तेजस अर्थात धातुओं के विरचतों को निवेदित नहीं करना चाहिए रीति रंग आदि से निर्मित पात्र और उपकरण आदि ही होने चाहिए इन भूषणों के बीच में इससे अवभूषणदे में सब ताम्रमय जो कुछ भी भूषण आदि हैं उन्हें निवेदित करें सर्वत्र ताम आभूषण भी स्वर्ण की तरह सर्वदा अर्ग पात्र में अधिक दें पूजा का अर्घ पात्र नैवेद्य का आधार पात्र पालक है भगवान विष्णु के लिए सदा उदंबर गुलर वक्ष से निर्मित प्रीति तथा संतोष देने वाले होते हैं ताम्र पात्र में देवगण प्रसन्न हुआ करते हैं क्योंकि ताम्र में देव सदा स्थित रहा करते हैं ताम्र जिसके लिए प्रीति का करने वाला हुआ करता है अतएव ताम्र का प्रयोग करना चाहिए हे भैरव अपने उपयोग में भी ताम्र का ही प्रयोग करें और देवगढ़ों के भी उपयोग में इसका प्रयोग करना चाहिए गिरीवा के ऊपर के भाग में कभी भी रोप पे चांदी का भूषण का प्रयोग ना करें अब उपभूषण बताए जाते हैं प्राणवर्धन पाद्रगंडक और ग्रहपूर्ण पर्यंक आदि जो दूसरे हैं वे सब आभूषण हैं जो सोम में परिपूर्ण के बिना और कांसे के बिना भूषण होता है वह स्वर्ण और रोप के अभाव में शरीर में नीचे नियोजित करना चाहिए इन भूषण आदि में जो भी नरों के द्वारा दिया जा सकता है वही संभव होने पर सब की देना चाहिए इस प्रकार से भूषण चतुर्वर्ग का दाता और सब शौक्य का प्रदान करने वाला हुआ करता है अपनी शक्ति के ही अनुसार तुष्टि और पुष्टि के करने वाला भूषण कहा गया है